सभी प्रकार की पूजाएँ हैं ज्ञानपथ भक्ति पथ सभी हैं अन्य जो संप्रदाय है वे आधुनिक हैं कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे